342 तीन सौ चंद्र चक्रवर्ती को लिखित ओम नमो भगवती रामकृष्णा अलमोड़ा ये वीर्ेण कृतनों वजना चमकृष्ण सदा वंदे सर्व स्वतंत्री स्वरम प्रभुति भगवान्वी रितागमीन अप्रयोग निपुण प्रयोग निपुण्श्च पौरष बहुम तोर पौरसे पौरसेय प्रतीबलो विवेकाग्रबंधन कल्वा युष्मा शरच्चंद्र शिखरम् ज्ञानगिरीगुरोर्गरिष्ठ शिखर यदुक्त ग्रावा विपदिति तदपि इदमेव उच्येत सतस तत्वसी तत्वा इदमे तनिद वैराग्यरुज धन्य कीवन तलक्षणक्रात अरोचिष्णुअपी निर्दा पदम प्राचीन काल कचि प्रतीक्षताम सरूपेक्षणी क्षेपनश्रम विश्रम्यता तनिर्भर है वेगः पूर्वा वेग नेश्यतिव तद स्वयं योग संसिद विन्दति न धन न प्रजया त्यागे नैके अम्रित, त्याग नईकेमृत अमृतमानशु इगेन वैराग्यमेव लक्ष्यते तैराग्य वस्तुशून्यम वस्तु वा प्रथमं यदि न त यतेत कोप्पी कीटभक्षित मस्ति बिना यद्यपरम तदेत आपतति त्याग मनसा सकोचनमस्म वस्तुन पिंडीकरण च ईश्वरे वात्मने सर्वेस्तु व्यक्ति वा आत्मेति भविना जीवात्मा इति नापद्यते जीवात्माप्यंतु सर्वग सर्वायामी सर्वत्मस्वेणवस्थि सर्वे एकलक्षी स तो समिपेण प्रत्यक्ष है, है।, है भावात तजो सेवा प्रेम रूप रूपकमणोद अयमे विशेष जीव जीवबुद्ध्यामर्ता न प्रेम यदात्मबुद्धिया जीवः सेवते प्रेमा आत्मनो तत्म आत्मनों प्रेमस्पद स्मृति प्रत्यक्ष प्रसिद्ध तति युक्त यद्वादीन भगवान् चैतन्यः प्रेम ईश्वरी दया जीवे की द्वैतवादीवान् त्र भगवत सिद्धांत जीवे स्वयोद विज्ञापक समीचीन अस्माक अद्वैतपरा इति तस्मा तस्मादस्माक प्रेम एक शरण न दया जीवे जीव दया शब्दोपि शब्दों सहिख इति मनमहे वयम् न दयामहे अपितु अभी तो सवामहे नाकंपनुभूतिरस्माक अभी तो प्रेमुभव स्वाभव भव व्याधिने ऋजकारी भाव्य हरण करी सर्ववस्तु प्रकाश करी प्रकाश माया प्रपंचावश्यं भाव्यपहक प्रकाशकारी मत विध्वंसक आब्रमस्तंभपर्यत स्वात्म रूप वैराग्य रूपा भवतु ते शर्मणे शर्म दिवस प्राथयतीृतचिर प्रेम बंध विवेकानंद हिंदी अनुवाद ओम नमो भगवते राम कृष्णाय जिनकी शक्ति से हम सब लोग तथा समस्त जगत कृतार्थ है उन शिव स्वरूप स्वतंत्र ईश्वर श्री राम कृष्ण की मैं सदैव चरण वंदना करता हूँ अल्मोड़ा तीन जुलाई अठारह सो संतानवे आयुष्मान शरत चंद्र शास्त्रों के वे रचनाकार जो कर्म की ओर रुचि नहीं रखते है कहते हैं कि सर्वशक्तिमान भावी प्रबल है परंतु दूसरे लोग जो कर्म करने वाले हैं समझते हैं कि मनुष्य को इच्छा शक्ति श्रेष्ठतर है जो मानवी इच्छा शक्ति को दुख हरने वाला समझते हैं और जो भाग्य का भरोसा करते हैं उन दोनों पक्षों की लड़ाई का कारण अभिवेक समझे और ज्ञान की उच्चतम अवस्था में पहुँचने का प्रयत्न करो यह कहा गया है कि विपत्ति सच्चे ज्ञान की कसौटी है और यही बात तत्व में वह है कि सच्चाई के बारे में हजार गुना अधिक कही जा सकती है यह वैराग्य की बीमारी का सच्चा निदान है धन्य है वे जिनमें यह लक्षण पाया जाता है हालांकि यह तुम्हें बुरा लगता है फिर भी मैं यह कहावत दोहराता हूँ दोहराता हूँ कुछ देर प्रतीक्षा करो तुम खेते खेते थक गए हो अब डांड पर आराम करो गति के आवेग से नाव उस पार पहुँच जाएगी यही गीता में कहा है तत्व योग संसिद्ध कालीन अर्थात उस ज्ञान को शुद्धांत करण वाला साधक समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा स्वयं अपनी आत्मा में यथा समय अनुभव करता है और उपनिषद में कहा है न धनेन न प्रजया त्यागे नई के अमृत तत्व मानसु अर्थात न धन से न संतान से वरन केवल त्याग से ही अमृतत्व प्राप्त हो सकता है यहां त्याग शब्द से वैराग्य का संकेत किया गया है यह दो प्रकार का हो सकता है उद्देश्यपूर्ण और उद्देश्यहीन यदि दूसरी प्रकार का हो तो उसके लिए केवल वही यत्न करेगा जिसका दिमाग सड़ चुका हो परंतु यदि पहले से अभिप्राय हो तो वैराग्य का अर्थ होगा कि मन को अन्य वस्तुओं से हटाकर कर भगवान या आत्मा में लीन कर लेना सबका स्वामी परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता वह तो समष्टि रूप ही होगा वैराग्यवान मनुष्य आत्म शब्द का अर्थ व्यक्तिगत मैं न समझकर उस सर्वव्यापी ईश्वर को समझता है जो अंतकरण में अंतर नियामक होकर सब में वास कर रहा है ये समष्टि के रूप में सबको प्रतीत हो सकते हैं वे समष्टि के रूप में सब प्रतीत हो सकते हैं है। इस प्रकार जब जीव और ईश्वर स्वरूपतः अभिन्न है तब जीवों की सेवा और ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ एक ही है यहाँ एक विशेषता है जब जीव को जीव समझकर सेवा की जाती है तब वह दया है प्रेम नहीं परंतु उसे परंतु जब उसे आत्मा समझकर सेवा की जाती है तब वह प्रेम कहलाता है आत्मा ही एकमात्र प्रेम का पात्र है यह श्रुति स्मृति और अपरोक्षानुभूति से जाना जा सकता है भगवान चैतन्य देव ने इसलिए एक ठीक ही कहा था ईश्वर से प्रेम और जीवों पर दया वे द्वैतवादी थे इसलिए जीव और ईश्वर में भे भेद करने का उनका निर्णय उनके अनुरूप ही था परंतु हम अद्वैतवादी हैं हमारे लिए जीव को ईश्वर से पृथक समझना ही बंधन का कारण है इसलिए हमारा मूल तत्व प्रेम होना चाहिए न कि दया मुझे तो जीवों के प्रति दया शब्द का प्रयोग विवेक रहित और व्यर्थ जान पड़ता है हमारा धर्म करुणा करना नहीं सेवा करना है दया की भावना हमारी योग्य नहीं हमें प्रेम एवं समि में स्वानुभव की भावना होनी चाहिए जिस वैराग्य का भाव प्रेम है जो समस्त भिन्नता को एक कर देता है जो संसार रूपी रोग को दूर कर देता है जो इस नश्वर संसार के त्रयतापों को मिटा देता है जो सब चीजों के यथार्थ रूप को प्रकट करता है जो माया अंधकार को विनष्ट करता है और घास के तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब चीजों में आत्मा का स्वरूप दिखता है वह वैराग्य हे शरमन अपने कल्याण के लिए तुम्हें प्राप्त हो मेरी यह निरंतर प्रार्थना है तुम्हें सदैव प्यार करने वाला विवेकानंद